आज चार अगस्त 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अब तक विज्ञान भैरव का अध्ययन करते आए हैं और पिछले बार हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां हमने विज्ञान भैरव की आधी धारणाओं का अध्ययन पार कर लिया मैंने आधी से ज़्यादा धारणाओं का हम अध्ययन कर चुके हैं और अब जो आगे की धारणा हैं उनका अध्ययन शुरू करना है उसके पहले कुछ सामान्य से चर्चा हम कर लें उसके बाद आज के लिए जो हमने निर्धारित अवधारणाएं की हैं उन धारणाओं पर चर्चा करेंगे सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं वो समस्त शुद्ध रूप से अद्वैत दर्शन पढ़ते हैं और अद्वैत दर्शन हमारे लिए सर्वोच्च धार्मिक विज्ञान है धर्म का विज्ञान है ये शुद्ध रूप से धर्म का या अध्यात्म का विज्ञान कहा जा सकता है इसमें किसी भी किस्म के बाहरी क्रियाकलाप का विशिष्ट कोई महत्व नहीं है महत्व है तो आपको अंदर से बदलने का अपनी दृष्टि बदलने का और इस परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ समय पहले एक किताब हाथ में आई जो एक अरब के विद्वान के लिखी है अरब देश के एक व्यक्ति ने जो रशिया में रहा फिर अमेरिका में काफ़ी बरस रहा उसने एक अंग्रेज़ी में किताब लिखी और वो किताब लिखने वाला मिखाइल नईमी मूलतः मुस्लिम था और उनका रहना मूलतः खलील ज़िब्रान के साथ खलील ज़िब्रान का नाम हमने सुना होगा उनके खलील ज़िब्रान की जीवनी भी लिखी उन्होंने उन्होंने एक किताब लिखी है वैसे कई किताबें लिखी पर जो मेरे हाथ में आई और जो बताता है कि विश्व प्रसिद्ध बुक है जो करीब करीब विश्व की हर भाषा में अनुवादित हो चुकी है वो है द बुक ऑफ मिर्दाद या उसको जब उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ उसको कहते हैं किताब मद उन्होंने मूलतः इंग्लिश में लिखी है लेकिन उस किताब में अद्वैत जितने सुंदर तरीके से समझाया गया है आश्चर्यजनक उन्होंने पूरा एक कहानी बनाई है और उस कहानी एक काल्पनिक कहानी है एक रोमांचक कहानी है उस कहानी के जरिए अद्वैत को समझाया गया है आप चाहें तो कभी भी इसको आप नेट पर भी ढूंढेंगे तो द बुक ऑफ मरदार आपको हमेशा मिल जाएगी उसको और हिंदी में भी उसकी फाइल मिल जाएगी आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं तो बड़ी एक रोमांचक किताब है और जो हम यहाँ काश्मीर शैव दर्शन की बात करते हैं जो हमारा दर्शन है जो हमारा उद्देश्य है जिस विजन को प्राप्त करना चाहते हैं जिस दृष्टि को बदलना चाहते हैं उसको बदलने का एक वो भी बहुत सुंदर तरीका है उस किताब में तो निश्चित रूप से रिकमेंडेड है वो किताब कि अगर कभी भी आपके लिए संभव हो पूरी काव्यात्मक तरीके से लिखी गद्य है लेकिन पद्य की तरह लिखी हुई है अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं तो वो पूरी काव्यात्मकता बनी रहती है उसमें तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें जैसे एक दो मैं बताता हूँ जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी उसमें वो कहते हैं कि जब आप दुखी जीवन जी रहे परेशान वेमनस पूर्ण तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो तुम्हारा मैं वो ही वो दुख है तुम्हारा मैं ही वो तनाव है अगर तुम प्रतिस्पर्धा दुश्मनी वैमनस्य जी रहे हो तो तुम्हारा मैं ही विखंडित है तुम्हारी मैं समग्रता से एकत्रित नहीं है तुम्हारा मैं विखंडित है इसलिए उस विखंडन को तुम आप बाहर जी रहे हो वो वही बात कहता है जो काश्मीर शिव कहता है जो क्वांटम फिजिक्स बोलता है वो वही कहता है कि तुम्हारी सृष्टि तुमने निर्मित की है तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हारी सृष्टि वो तुमने निर्मित की है तुम्हारी जैसी मैं वैसी तुम्हारी सृष्टि जैसा तुम्हारा मैं होगा तुम्हारा मैं अगर समग्र है तो तुम्हारी सृष्टि भी एक यूनिट की तरह समग्र है अगर तुम्हारा मैं विखंडित है तो तुम्हारी सृष्टि भी विखंडित हो जाएगी इस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से एक कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत किया इसके अलावा विज्ञान का जो प्रवाचीन हिस्सा है जो पिछले करीब 90 साल में विकसित हुआ है उस हिस्से ने और पुराने विज्ञान ने जो कुछ हमको दिया है वो एक सोचने के लिए बाध्य करने वाली चीज़ है क्योंकि विज्ञान का जो पूर्ववर्ती हिस्सा था जो आदि मानवों से ले पिछले सदी एक सदी पहले तक विकसित हुआ विज्ञान वो विज्ञान कंकाल का विज्ञान था या कहना चाहिए गुलामों का विज्ञान था क्यों क्योंकि जब कोई बात न्यूटन कहता था तो बड़े निश्चयता से कहता था कि ऐसा होना चाहिए अगर इतना बल लगाया तो वो इतने दूर जाना चाहिए इतना गुरुत्वाकर्षण तो इस गति से उस पत्थर को नीचे गिरना चाहिए क्यों कि पत्थर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश ये सब गुलाम हैं एक नियमों के गुलाम हैं उनने मात्र उन नियमों को खोज लिया कि किन नियमों के अधीन ये काम कर रहे हैं लेकिन वो नियमों के गुलामों का विज्ञान था पृथ्वी एक नियम से चलती सूर्य एक नियम से चलता है हर पिंड एक नियम का अधीन और हम उसका भविष्य बता पाते हैं क्यों बता पाते भविष्य क्योंकि हम उन नियमों को एक्सटेंड करते हैं बता देते कि आगे चलकर के इसका क्या होगा इसलिए उस पिंड का भविष्य भी हम बता देते थे तो हमारा जो विज्ञान था वो गुलाम का विज्ञान था या कंकाल का विज्ञान था लेकिन पिछली सदी में जब विज्ञान का विकास हुआ और उसमें ऑब्जर्वर को देखने वाले को प्रेक्षक को भी उन्होंने सम्मिलित किया तो वो राजा का विज्ञान हो गुलाम के विज्ञान से बदल के साइंस ऑफ किंग हो गया रूलमेकर का क्योंकि जब सब चीज़ें गुलाम की तरह चलती हैं पृथ्वी गुलाम की तरह चलती है सूरज गुलाम की तरह चलता है पत्थर पे को गुलाम की तरह नियमों के अधीन है हर चीज़ गणित से आप प्रूव कर सकते हो या उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो इसका मतलब कि हर पिंड गुलाम है पर ये गुलाम है किसका नियम का लेकिन नियम बनाए किसने इसको नियम का नियामक तो कोई होना ही चाहिए जब भी कोई नियम होता है तो उसका एक नियामक होता है रूल मेकर होता है तो हम उस रूल मेकर को भूल गए थे इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये कंकाल का विज्ञान था या मृत वस्तुओं का विज्ञान था या गुलामों का विज्ञान था जो विज्ञान था वो गुलामों का विज्ञान था जब वो हर पिंड एक गुलाम की तरह व्यवहार करता है उन नियमों के अधीन चलता था किसी पिंड में ये ताकत नहीं थी कि वो उस नियम को तोड़ दे कि किसी भी चक्र में ये ताकत नहीं थी कि पाई का मान बदल दे क्योंकि वो सारी चीज़ें किसी नियम के आधीन चलती थी पर हम उस विज्ञान में भूल गए थे कि नियमा नियामक भी तो कोई है जो खुद खुद के नियमों का गुलाम नहीं हो सकता जैसे राजा ने कुछ भी घोषणा की कि ऐसा नियम रहेगा कि रात को 10 बजे बाद कोई नहीं घूमेगा लेकिन वो तो घूम के देख सकता है कि रात को 10 बजे बाद कौन घूम रहा है बाहर क्योंकि वो खुद अपने नियमों का गुलाम नहीं है तो जब हमने अनसर्टनिटी नाम की कोई चीज़ देखी विज्ञान में जो हिसिन बर्ग ने एक थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी ये ना अनिश्चितता का सिद्धांत उस समय सब लोग बौखलाए थे कि क्यों और कैसे आ गया वहाँ पर ही एक सत्य समझ में आता है कि चूंकि वहाँ पर हमने उस नियम को बनाने वाले को भी उस सिस्टम में इंक्लूड कर लिया था तो वो सिस्टम अब गुलाम नहीं रह गया था अब वो सिस्टम स्वतंत्र हो गया था और उसके पास जो स्वतंत्रता थी उस सिस्टम के पास नियमों को तोड़ने की या नए नियम बनाने की या खुद निर्णय लेने की जो क्षमता थी एक पत्थर में फेंको उसका नियम उसकी क्षमता नहीं है कि वो नियम बदल दे वो एक पूर्व निर्धारित नियम से ही चलेगा लेकिन एक सिस्टम जिसके अंदर नियम बनाने वाला समाहित है वो सिस्टम या वो यूनिट क्यों कर नियमों को मानेगी क्योंकि वो नियम बनाने वालों का सिस्टम है नियमों को वो जब वो खुद बनाते हैं तो नियमों को कैसे मानने का इसको ऐसा समझें कि जब अनिश्चितता होती है तो अनिश्चितता कहाँ से आई एक सिस्टम में अनिश्चितता है प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है अनिश्चितता है तो अनिश्चितता कहाँ से आई वो अनिश्चितता उसी स्वातंत्र से आई जो नियम बनाने वाला उसमें इंक्लूड है उसी स्वातंत्र से आई और उसी का नाम है स्वातंत्र शक्ति उसी का नाम है दुर्गा पार्वती काली आद्या त्रिपुर सुंदरी वही है स्वातंत्र शक्ति और उसी के कारण ये अनसर्टनिटी आई क्योंकि वो सर्टन नहीं हो सकते सर्टन तो तब हो सकता है जैसे आप आप हो इस शरीर को एक यूनिट की तरह माने कि आप एक शरीर के यूनिट के पोषक हो इसके अंदर आप रहते हो हम कौन से गणित से आपको बता सकते हैं कि आज आप आश्रम में पधारोगे कि नहीं पधारोगे क्योंकि आप आपके शरीर के मालिक आप बादशाह हो पूरी तरह से अनसर्टन है आप आना चाहोगे आओगे नहीं आना चाहोगे ना आओगे और आते आते नहीं आना चाहोगे तो नहीं आओगे और ना आते आते मूड हो जाएगा तो आ जाओगे क्योंकि आप इस सिस्टम के मालिक इसके अंदर एक चैतन्य बैठा है जो वो चैतन्य उस निर्णय को बदलने में सक्षम है अब हम बात करें गणित और सांख्यिकी मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स यहां पर स्टेटिस्टिक्स आध्यात्मिक अधिक करीब है गणित शव का विज्ञान है गणित ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम उस अदृश्य की व्याख्या नहीं कर सकते उस नियामक की व्याख्या करना बड़ा कठिन है लेकिन सांख्यिकी ज्यादा करीब है कैसे जैसे अभी आप अपनी बात हुई कि आप आश्रम में आएंगे या नहीं आएंगे आते आते आएंगे या नहीं आते नहीं आते, नहीं आते। आ जाएंगे कुछ भी इस बारे में कोई तय नहीं है लेकिन सांख्यिकी बोलेगी कि नहीं पचास प्रतिशत संभावना है कि आप आएंगे और साल भर में जोड़ लगा लो तो मालूम पड़ेगा हाँ बराबर पचास परसेंट आप आए या पिचहत्तर परसेंट संभावना है कि जोशी जी आएंगे कि पच्चीस परसेंट संभावना है कि फलाने व्यक्ति जाए तो ऐसे प्रकार से आप जब करेंगे तो सांख्य नियम अधिक आसानी से समझ में आएगा क्योंकि वो सांख्यिकी दोनों को लेके चलती हैं संभावनाओं को लेके चलती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और होने की संभावना कितनी न होने की संभावना कितनी जैसे सड़क के ऊपर 10,000 हज़ार गाड़ियाँ जा रही हैं 10 प्रतिशत बाएँ मुड़ती है 10 प्रतिशत बाहें मुड़ती है और उस चौराहे से अस्सी प्रतिशत सीधे निकल जाती हैं तो ये गणित रोजाना वैसे ही बैठेगा देखो आप दस किसी भी समय आप कैमरा लगा लो एक घंटे तक गाड़ियों को देखते जाओ मालूम पड़ा कर दस इधर के दस परसेंट के अस्सी परसेंट सीधी निकलगी लेकिन उस चौराहे कि पहले एक किलोमीटर पहले एक गाड़ी जा रही है क्या बता सकते हो किधर जाएगी कि दाएं जाएगी बाएं जाएगी ऐसी सीधे निकल जाएगी नहीं निकल यानी सांख्यिक रूप से हम कह सकते हैं कि इतने प्रतिशत इधर जाएगी इतने प्रतिशत दे जाएगी इतने लेकिन किसी एक के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर स्वातंत्र शक्ति अनसर्टन है।, है रोजाना का नियम भले सही होगा दस परसेंट इधर दस परसेंट इधर अस्सी जाएगी लेकिन वो एक विशिष्ट यूनिट क्या करेगी ये कार किधर जाएगी इसके बारे में उसके अंदर बैठा हुआ तय कर सकता है और वो हो सकता है कि उसको सीधा जाना हो पर चौड़ाहे पर पहुंचते पोचते आ जाएगा कि नहीं नहीं मेरे को तो इधर जाना है तो बाईट टर्न हो जाए इस तरह से उसके भीतर एक स्वतंत्र है तो किसी भी सिस्टम में जो अनसर्टनिटी है किसी भी एक सिस्टम है जिसके अंदर इसे एक दुनिया भी एक सिस्टम है पूरा ब्रह्मांड भी एक सिस्टम है इसके अंदर जो अनसर्टनिटी है वो अनसर्टनिटी स्वतंत्र शक्ति वो अनसर्टनिटी क्योंकि हम स्वतंत्र को समझेंगे तभी हम माँ को समझ सकते हैं आरा दुर्गा को समझ सकते हैं स्वातंत्र क्या है वो जाने बगैर शिव को भी नहीं समझा जा सकता है तभी हमारे शास्त्र कहते हैं कि शक्ति शिव का द्वार है शक्ति को समझ लिया तो तुम शिव तक पहुँच गए शिवत्ता तो को तो प्राप्त करना है तो शक्ति को समझना जरूरी और शक्ति को समझना है तो स्वातंत्र की अवधारणा हमारे हृदय में होना जरूरी कि स्वातंत्र क्या है हम बहुत सुनते हैं कि परमेश्वर शिव की स्वतंत्र शक्ति एक तरीका तो हमने ये समझाया था कि उसके पास जो शक्ति है वो समस्त शक्तियों का स्रोत है दुनिया में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी शक्ति को खोजते चले कि ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया तो वो वहीं से उसकी शुरुआत उसी स्वातंत्र शक्ति से शिव की स्वतंत्र शक्ति से चाहे कोई सा भी यानी हर चीज का स्रोत एक ही सभी शक्ति का तो फिर उसका विरोध चूंकि कोई नहीं कर सकता क्योंकि समस्त शक्तियां उसी से निकली हैं तो उसका विरोध कैसे करेगी इसलिए वो स्वतंत्र है यानी जिसका विरोध ना हो अन या जिसका कोई विरोधी नहीं है वो शक्ति स्वतंत्र ही होगी वो जैसा चाहेगा वैसा करेगी इसलिए एक स्वतंत्र शक्ति को समझने की वो अवधारणा है दूसरी यह उदाहरणा है कि जो आज के विज्ञान ने जो नई प्रकृति हुई उसके द्वारा जो नई अवधारणा पैदा हुई उसके द्वारा हमको समझ में आती है कि जो अनसर्टनेटिक रूप में जो प्रतिबिंबित होती है वो परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति तो ये हमारी जनरल बात थी जो आज हमने समझने की कोशिश की कि मां या आद्या या पार्वती या शिव की अर्धांगिनी शक्ति क्या है जिसके द्वारा परमेश्वर शिव संसार की रचना करते हैं जिसको आधार बना के वो परमेश्वर शिव संसार की रचना करते हैं ये सब कुछ वैसा है उसी किताब की बात कर रहा हूँ बुक ऑफ की कि एक परमेश्वर एक कम एक कुशीबल की तरह क्रूसिबल वो होता है जिसके अंदर सोना गलाया जाता है वो सब कुछ बनाता है एक कारीगर की तरह और उसी क्रूसिबल में वापस गला देता है और उसी से फिर सब कुछ बना सकता है और हमारा मैं एक छल्ली की तरह है हम जो बना देते हैं उसी से लड़ने बैठ जाते हैं हम अपनी ही रचना से लड़ाई करते हैं अपनी ही रचना से वैमनस्य करते हैं अपनी ही रचना से प्रतिस्पर्धा करते हैं अपनी ही रचना को मैं और तुम में बांट लेते हैं अच्छे बुरे में बांट लेते हैं क्योंकि हम भेद करते हैं हमारा मैं छलनी की तरह है। तो उस छलनी के बजाय अगर हम उस कुशीबल की तरह विजन हो जाए हमारे कि सब कुछ वापस उसमें गल के एक ही बन जाएगा और मित्र से गला के दुश्मन बनाया जा सकता है दुश्मन को गला के मित्र बनाया जा सकता है तभी हमारी विज़न चेंज होगी हम किसी को nope, मित्र समझते हैं किसी को दुश्मन समझते हैं किसी को अच्छा समझते हैं किसी को बुरा समझते हैं हमारी विज़न में जो अच्छे बुरे मित्र दुश्मन अपने पराय जो भेदपूर्ण नज़र में आते हैं वो क्यों आते हैं ये हमारे कार्ममल के कारण हमने जो कर्म किए हैं उनके अनुकूल परमेश्वर ने वो भिन्न भिन्न रूप घट दिया हमारे लिए ये हमारे अपने ही क्रिएशन हैं हमारी अपनी ही रचनाएं हैं जो भिन्न भिन्न भिन रूपों में हमको दिखाई देती कभी हमको एक मित्र के रूप में दिखाई देगी कभी चोर के रूप में हमारे घर आएगी कभी डाकू के रूप में हमारे घर आ जाएगी कभी कोई हत्यारे के रूप में हमारे घर आ जाएगी लेकिन है कुछ नहीं ये हमारी अपनी क्रिएशन ये हमारी रचनाएँ अगर हम कहें कि आपको सब में शिव देखना है तो बड़ा कठिन हो जाता है अरे भाई हमारे घर कोई चोर घुस जाए तो क्या हम शिव देखें तो क्या उसकी पूजा करने बैठ जाए जी नहीं विज़न चेंज करने की बात है उसका सामना न करने की बात बिल्कुल भी नहीं है आपके घर में चोर घुसेगा आपको अपने रक्षा करने का अधिकार है आपको रक्षा करना है उसको पकड़ना भी है या उससे लड़ना है या उसको पुलिस के हवाले करना है ये सब कुछ करना है ये आपका लौकिक कर्तव्य करने से आपकी विजन नहीं रोकती लेकिन आपको अंतर तन में अंदर के अंदर के अंदर ये जानना चाहिए हमको कि ये शिव के रूप शिव ही चोर के रूप में आया है शिव ही हमारा बुरा करने वाला बन के आया है शिव ही हमारा भला करने वाला बन के आया है ये भला और बुरा की फरक ये हमारे कर्मों के फर्क है हमारे अपने जो पूर्व कर्म हैं उनके अनुकूल परमेश्वर शिव उस कुर्सी बल में रचता है कुछ उसने कुछ उसने मित्र रच दिए तो कुछ उसने चोर रच दिए कोई डाकू रच दिए लेकिन चाहे वो चोर हो डाकू हो मित्र हो परेशान करने वाला हो अपना पराया प्रतिस्पर्धी हमसे वेमनस रखने वाला या हम जिससे वेमनस रखते हैं उन सबके बीच में अगर हमारी शिव दृष्टि हो तो हम उस आदिशक्ति को ठीक से समझ पाए क्योंकि उसने ही उसी कुछ बल के अंदर वो बनाया क्योंकि कारीगर तो वही बनाएगा जिसका ऑर्डर है तुम बोलोगे हमको मंगलसूत्र चाहिए तो मंगलसूत्र बना देगा तुमने बोला हमको पाजप चाहिए तो पाजप बना देगा तुमको अंगूठी चाहिए तो अंगूठी बना देगा उसको तो जो ऑर्डर तो ये कर्म के रूप में हम ऑर्डर देते हैं कि हमको क्या चाहिए भाई हमको एक डाकू बनवा दो हमारे घर एक चोर भिजवा दो हमारे घर एक दुश्मन भिजवा दो तो फिर वो सब आएंगे जो हमने ऑर्डर दे रखे क्योंकि वो तो उसका कुर्सी में सब बनाने को राजी है मित्र भी बनाता है उसी फैक्ट्री के अंदर चोर भी बनते हैं उचक के डाकू भी बनते हैं और उसी फैक्ट्री के अंदर संत भी बनते हैं उसी फैक्ट्री के अंदर पराये भी बनते हैं सब कुछ उसी में बनता है इसलिए उसी सांचे से सब कुछ बना लो सब कुछ शिवरूप है हमारी दृष्टि में भिन्नता इसलिए है कि हमारे कर्मों के अनुकूल हमको वो दिखाई देते अगर इस रहस्य को जान लें कि कर्मों के भिन्नता की वजह से हमको भिन्नता दिखाई देती है सचमुच में ये न तो कोई दुश्मन है न कोई मित्र है न कोई प्रतिस्पर्धी है न कोई चोर है न डाकू है वरन ये शिव ही है जिसने ये भिन्न भिन्न रूप हमारे अपने कर्मों के अनुकूल घड़ लिए हैं या कहें कि जो ऑर्डर दिया गया था वैसे मॉडल तैयार हो गए तो उसके बाद में फिर हम अपनी ही छलनी से हम जब अपने मैं को छान लेते हैं कि ये मेरा या पराया ये अच्छा या बुरा तो फिर हम अपने ही कर्मों के ग़ुलाम हो जाते हैं और यही ग़ुलाम का विज्ञान है जब एक पत्थर फेंको उसकी हिम्मत नहीं कि उस नियम को तोड़ ले इधर फेंको उधर चला जाए नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता तुम फेंको वो रुक जाए बदले नहीं जाऊँगा ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कंकाल नियम मानते हैं लेकिन चेतना नियमों से मुक्त है इसलिए वो सिस्टम तब तक सर्टन है जब तक उसमें चेतना का समावेश नहीं है जैसे ही उस सिस्टम में चेतना का समावेश होता है वो अनसर्टन हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है वो निर्णय लेने की क्षमता पा लेता है और ये ब्रह्मांड एक स्वतंत्र सिस्टम है इसमें निर्णय लेने की क्षमता है इसका भविष्य खुद तय करने की क्षमता है और हम सब उसके नियामक हैं हम सब ट्रस्टी हैं इस ब्रह्मांड के तो हम ब्रह्मांड के जितने ट्रस्टी हैं यहाँ पर सब बैठे हुए ये ट्रस्टी तय करेंगे कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या हो इसलिए हमारी एक्शंस हमारे निर्णय हमारी दृष्टि इस ब्रह्मांड का भविष्य तय करती इसलिए ये स्वतंत्रता हमारे पास ब्रह्मांड भौतिक शास्त्र तय नहीं करेगा कि ऐसा पत्थर फेंका तो वहीं जाएगा इधर नहीं जा सकता लेकिन हम तय कर सकते क्योंकि हम इसके नियम के नियामक हैं हम नियम के गुलाम नहीं इसलिए जो भौतिक शास्त्र न्यूटन तक था या जिसको हम मोटे तौर रूप में न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं वो गुलामों का विज्ञान था क्योंकि हर पिंड गुलाम था एक नियम बनाने वाले का गुलाम था लेकिन जैसे हमने उस नियम बनाने वाले को भी उस सिस्टम के अंदर डाला तो वो सिस्टम स्वतंत्र और वो सिस्टम अधूरा था यह पूर्ण एक पूर्ण यूनिट इस चीज को हम, हृदय में हमको समझना जरूरी है। अब हम आज की जो धारणा है क्योंकि ये धारणा हमको स्वतंत्र शक्ति को समझने के लिए अत्यधिक जरूरी थी इसको निश्चित रूप से समय समय पर और इसके बीच बीच में व्याख्या करेंगे समझते जाएंगे, ताकि हमको शिव और शक्ति ये क्या है और इनके शिव और शक्ति के वास्तविक स्वरूप का निरूपण क्या है ये हमको भौतिक शास्त्र से अध्यात्म से पुराणों से हर जगह से इसके क्लू मिलते हैं उन क्लूज को हम अगर निकालें और अगर हम अपने हृदय में उतारें तो हमको स्वातंत्र शक्ति की अवधारणा प्रबलता से हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती अब हम आज की बात निकालें ये पिछली बार हमने लास्ट वाला ये पढ़ा था चलासन है इसी तत्स्यात शनैर् देह चालना प्रशांत मन से भावे देवी दिव्योगमापनो चलासन चलासने चलासने का मतलब होता एक है एक ऐसा आसन जो चल रहा है जैसे हम तांगे पे बैठे हैं वो तांगा चल रहा है घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ा चल रहा है और कोई सा भी चलने वाला आसन उसमें स्पंदन होता है आप रेल पे भी बैठोगे तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से आपका शरीर गति करेगा आप तांगे पे भी बैठोगे तो आपका शरीर गति करेगा या पे एक रॉकिंग चेयर पे बैठोगे जो आगे पीछे घूम है तो तब भी हम कभी कभी चिंतन करते हुए इस तरीके से आगे पीछे होते हैं तो वो चलासन हो जब यानी आसन जब डोल रहा होता है आपका आसन जब चलायमान होता है या स्पंदित होता है तो उस स्थिति में प्रशांते मन से भावे देवी दिव्योगमापनुयात अब यहाँ एक शब्द के बारे में हम समझे। ओग क्या है और दिव्योग क्या है ये दो चीजों के बारे में समझ लें ताकि हमको इस धारणा को भी समझने में आसानी होगी और एक दिव्योग शब्द बड़ा सुंदर है इसकी व्याख्या में बहुत आनंद आएगा समझने में हमको कि शिव कह रहे हैं देवी ऐसा जब साधक चलासन पर बैठा होता है और शांत मन से ध्यान करता है तो उसको दिव्योग प्राप्त होता है ये दिव्योग क्या है ओग का मतलब होता है ज्ञान की परंपरा जो सतत चली आ रही है जैसे किसी परिवार में कोई परंपरा होती है कि भैया राजा है तो राजा का बेटा फिर राजा बन जाता है उसका बेटा फिर राजा बन जाता है या कहीं परंपरा है कि हमारा घर में तो चोरी का ही धंधा है हमारा बच्चा है वो भी चोरी करते सिखा देंगे उसको उसका बच्चा फिर चोर बन जाएगा तो एक परंपरा आती है जो पीढ़ियों तक तो चलती चली जाती है तो ज्ञान की जो परंपरा है उसको औघ बोलते हैं संस्कृत में औघ का मतलब होता है कि ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज ज्ञान की एक परम्परा वो जो चली आ रही है ज्ञान की परम्परा वो ज्ञान की परम्परा के तीन स्वरूप होते हैं तीन तरह से ज्ञान मिलता है हमको एक है मानवोग यानी मानव गुरु से जो मानव शरीर धारण करके हमारे सामने बैठता है और हमको परमेश्वर का ज्ञान देता है दूसरा होता है सिद्धोग जो सिद्ध ज्ध ज्ध लोग हैं जिन लोगों ने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिन लोगों ने मानव स्तर से अपना स्तर ऊपर उठा लिया है उन लोगों के तो द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सिद्धौद्ध कह रहा और जो सर्वोत्तम है वो दिव्योग है ये कहां से आता है अंतर ज्ञान से आता है ये अंदर से आता है ये नाभि के स्तर से उठता है इसको बोलते हैं इंटीट्यू नॉलेज यानी अंतर प्रज्ञा से होने वाला ज्ञान इसी का नाम है अक्रम ज्ञान नॉन राशनल नॉलेज गुरु भी आपको सिखाएगा राशनल वे में सिखाएगा लेकिन जो बहुत सक्षम गुरु होते हैं वह अक्रम ज्ञान देने में सक्षम होते हैं आपको शक्तिपात के द्वारा एक क्षण में आपको ज्ञानी बना सकते एक क्षण में आपकी बुद्धि जागृत कर सकते हैं लेकिन वो शक्तिपात होता है तो क्या होता है उस शक्तिपात से यहाँ से दिव्योग जाग जाता है यानी आपके भीतर जो आपके अस्तित्व आपका समस्त अस्तित्व नाभि में केंद्रित है तो जब शक्तिपात होता है तो अस्तित्व के केंद्र से वो ज्ञान आता है ज्ञान बाहर से निकलता जो बाहर से आने वाला ज्ञान है वह क्रमशः आएगा सीमित मात्रा में आएगा उसमें भेदपूर्ण ज्ञान आएगा जैसे ज्ञान आएगा कि अच्छा ये में बहुत अच्छा है ये बुरा है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए इस प्रकार के विधि और निषद भी उसके साथ में घुस जाए लेकिन ये जो अंदर से ज्ञान आएगा ये बिना किसी क्रम के आएगा बिना किसी फॉर्मेलिटी के आएगा बिना किसी औपचारिकता के एकाएक बिजली की कौन की तरह आएगा और वो सारा ज्ञान आपको शिव स्थिति तक पहुँचा तो कहते हैं कि आप अगर चलित आसन पर बैठे ध्यान करते हैं जिसमें एक सतत वाइब्रेशन हो रहा है कभी आपको लगता है कि कैसे पाँच किलोमीटर जाना है घोड़े पर बैठ के या फिर घुड़सवारी कर रहा हो तो तांगा है तांगे पर बैठ के जाना है उस समय में या कभी आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो आप गाड़ी पर बैठे या जब आप रॉकिंग चेयर पर बैठें आगे पीछे हो रहे हैं तो इन परिस्थितियों में एक स्पंदन जो आपको दिव्योग प्राप्त करा सकते हैं ना आपके अंदर का इंटीट्यू नॉलेज एकाएक बस्ट कर सकता है वो आपको अंदर से प्राप्त हो सकता है ना उस स्थिति में आप क्या हो जाएगा आपको भैरव स्थिति एकाएक प्राप्त होगी भैरव स्थिति वो है जब पूरे ब्रह्मांड को वो शांत चित्त उस नजर से देखता है जहाँ आप उसको कुछ भिन्नता दिखाई नहीं देती उसको दिखाई देता है कि सब कुछ मेरा ही अपना विकास तो उस स्थिति को प्राप्त वो क्षण भर में हो जाता है इससे क्यों होता है कि जब आप एक नियमित स्पंदन एक निश्चित आवृत्ति से जब स्पंदन को आप ग्रहण करते हो तो उससे आपके विचार शांत होते चले इसका सर्वोत्तम उदाहरण है लोरी हम बच्चे को लोरी सुनाते हैं और उसको थपकी देते चले जाते हैं थपकी देते देते देते देते बच्चा सो जाता है क्योंकि बच्चा भी खूब विचारता है खूब सोचता है दूध मिला था तब क्यों नहीं मिला शब्द नहीं है उसके पास लेकिन विचार है ठंड लगी थी किसी ने मेरी ठंड नहीं रोकी मुझे पेट दुख रहा था किसी ने समझाई नहीं उसके पास ढेर विचार हैं, शब्द नहीं है उसके पास लेकिन विचार तो है एक आदमी को दर्द होता है अगर वो दर्द के लिए उसके पास वो एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको दर्द नहीं होता दर्द तो होता है हम हाँ उस दर्द को एक शब्द के द्वारा बयां कर सकते हैं लेकिन उस दर्द का कोई शब्द न भी हो तो भी वो दर्द तो है तो उसके अंदर जो दर्द है बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर जो प्रबलतम भिन्नता का भाव है प्रबलतम विचारों से लड़ाई है वो उस स्पंदन से शांत है तभी तो बच्चे को जब हम गोद में ले इस तरीके से ऊपर इंच करते तो बच्चा धीरे से उस स्पंदन के द्वारा विचार मुक्त हो जाता है कि उस स्पंदन में उसका दिमाग लय हो जाता है विलीन हो जाता है और विचार शांत हो जाता है और जैसे ही है वो निर्विचार होता है बच्चों को नींद आ जाती है लेकिन अगर योगी है तो भैरव भाव को प्राप्त हो जाता है इसलिए हम एडल्ट हैं हमको नींद के लिए करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी छोटी सी तरीका है कि हम कहीं बैठे हैं टांगे पर रहे हैं घोड़े पर जा रहे हैं है, कार में बैठे हैं रेल में यात्रा कर रहे हैं तो उसके जो वाइब्रेशन हैं उन वाइब्रेशनों का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं और उस समय हम ये अनुभव कर सकते हैं भैरव स्थिति आकाशम विमलम पश्यन एक विमल आकाश जैसे अभी बरसात हो गई है बादल छट गए हैं और खुला आकाश दिखाई दे रहा है आप छत पर चले गए आपको समस्त आकाश याकार दिख रहा है और कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें आकाशम विमलिम पश्यन कृत् दृष्टि निरंतरम आप उसमें निरंतर दृष्टिपात कर रहे हैं आकाश में स्तब्धवात्मा तत्नाणार्थ देवी भैरवम वपुरापनुयात उस समय हे देवी शिवजी बता रहे हैं इनके क्यों की है व्याखरीवाणी में वार्तालाप है शिव पार्वती का कि ऐसी स्थिति में जब वो आकाश को निरंतर निहारता है साधक तो उस परिस्थिति में वो भैरव भाव को प्राप्त हो जाता है यानी उसकी जो विहंगमता है आकाश की अंत है ही नहीं उसकी जो विहंगमता है आकाश की उस वो विहंगमता उसके हृदय के भावों के साथ एक हो जाती है उसके अस्तित्व में और उस विहंगमता के अस्तित्व में जो भेद था और भेद था क्यों वाणी का भेद था विचारों के कारण भेद था अब वह वाणी भी शांत हो जाती है विचार भी शांत हो जाते हैं और वो उसका अस्तित्व और उस व्यहंगमता का अस्तित्व अभेद रूप से एक हो जाता है और उस परिस्थिति में उसे भैरव स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये ऐसे उदाहरणा है कि हम किसी भी दिन कभी भी अपनी इच्छा हो जाओन कर सकते लेकिन वो आकाश में और दूसरा क्या है कि मन जो शांत करने का हम प्रयास करते हैं उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आता है कि अभी हम मन शांत करने का प्रयास करें कोई उड़ गया कोई आया तो हमारा ध्यान भंग हो जाता लेकिन आकाश में ध्यान भंग करने के लिए सबसे कम संभावना क्योंकि आप विहंगम आकाश में देखोगे दो फायदे हैं एक तो ध्यान भंग करना नहीं है मन को आसरा ही नहीं इसलिए मन निराश्रित हो जाता है निराश्रित होकर विचार मुक्त हो जाता है और तो दूसरा जो विहंगमता है वो विहंगमता आपके हृदय में समावित हो जाती है हृदय में उतर जाती है अगला है लीनम मूर्धनि यदर्व भैरवत्व भावयत तत्सर्व भैरवाकार तेजस तत्व मूर्धनी का मतलब होता है माथा ये जो हमारा मस्तिष्क है इसको हम मूर्धनी बोलते हैं तो मस्तिष्क में विलीन करें हम हमारे सर में विलीन करें क्या विलीन करें वियत सर्वम ये जो ब्रह्मांड है सब कुछ चारों ओर फैला हुआ उसको हम अपने मस्तिष्क में विलीन करें यानी एक साथ समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करें समस्त अंतरिक्ष का चिंतन करें मान लो कहीं खड़े हैं छत पर खड़े हैं या बैठे हैं और हम चिंतन करें कि सारा ब्रह्मांड सारा अंतरिक्ष एक साथ मेरे मस्तिष्क में घुस रहा है मस्तिष्क से एक हो गया तो ये जो हड्डी की दीवार है ये हट जाती और हमारे खोपड़ी का अंतरिक्ष और ये वृहद अंतरिक्ष एक हो जाते और तुरंत तत्ण बिना देर किए हृदय में भैरव भाव अंदर से ये जितनी भी धारणाएं हैं इसके अंदर जो अंतिम चीज़ है भैरव भाव प्रकट वो अंदर से ही होता है वो बाहर से नहीं आता सारी जानकारी सारा ज्ञान सारी कलाकारी बाहर से सीखी जाती है लेकिन भैरव का ज्ञान अंदर से ही आ सकता है क्यों? कि भैरव तो अंदर है और बाहर से इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रमेय की तरह नहीं पाया जा सकता जैसे अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो आपके बाहर से आएगी रुपया पाना है तो बाहर से आएगा किसी मित्र को पाना है तो बाहर से आएगा अगर आपको भोजन लाना है तो बाहर से आएगा लेकिन अंतर ज्ञान अंदर से आएगा इसी के लिए इसका नाम इंटीटू नॉलेज या अंतर ज्ञान है और यही अक्रम रूप से आता है यानी कोई क्रमिक रूप से नहीं आता कि आज इतना ले लो फिर कल इतना आ जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो आता है तो एकदम सडन बर्स की तरह आता है बाढ़ की तरह आता है और इसीलिए इसको औघ भी बोलते हैं दिव्योग औघ का मतलब बाढ़ भी होता है संस्कृत में औघ का दूसरा नाम या दूसरा मतलब है बाढ़ जो बाढ़ आ जाती है उसको भी औग बोलते हैं तो ये दिव्य औग है यानी कि डिवाइन फ्लड है जो एकाएक अंदर से उमड़ पड़ती पर, है अगला है किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बामे लोक स्तम विश्वादि भैरवम रूपम ज्ञातवान्त प्रकाश वृत अब ये बताते जैसे ये आप जानते हैं तीन चीज ज्ञान जैसे ही आप जानते हैं क्या जानते हैं द्वेतदायी बाहेलोकस तमह पुना। अब इसमें उन्होंने तीन चीज बता दी द्वेत के ज्ञान वाली चीज बाहिर संसार की चीज और तम यानी अंधकार की चीज ये तीन स्थितियां हैं जागृत स्वप्न और सुश्रुप्ति की जैसे ही हम इन तीन का रहस्य जानते हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इसको आध्यात्मिक शास्त्र में विश्व तेजस और प्राज्ञा तीन स्थितियाँ हमारी बताई गई हैं कि हमारी तीन स्थितियाँ होती हैं विश्व तेजस और प्राज्ञा विश्व का मतलब होता है जहाँ भेद है वो विश्व है और जहाँ भेद खत्म हुआ वहाँ प्रलय जहाँ भेद खत्म होते हैं प्रलय हो जाता है और उसी क्रूसिबल में सब कुछ मिल जाता है और मालूम पड़ता है दुश्मन में तरह मिक्स हो गया और वापस खरा सोना बन गया तो जहाँ भेद है वहाँ संसार है इसलिए जब जागता है इंसान तो वो भेदपूर्ण दृष्टि से देखता है सामान्य व्यक्ति का जो जागरण है वो भेदपूर्ण जागरण है इसलिए उसको बोलते हैं विश्व जब वो स्वप्न देखता है उस स्थिति को बोलते हैं तेजस क्योंकि वहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी अपनी ही आत्मा का क्रिएशन है उसी का तेज है वहाँ पर जैसे आपको नींद में सपना आया कि आप एक कार चलाते हो कहीं जा रहे हो सामने एक डाकू ने तुमको रोका बंदूक बताई तुम तो वहाँ पर कार चलाने वाले तुम हो लेकिन वो कार भी तुम हो वो डाकू के रूप में रोकने वाला भी तुम ही हो और उसके हाथ में जो बंदूक है वो भी तुम ही हो क्योंकि तुम्हारे ही तो क्रिएशन है वहाँ पर ना तो एक्चुअल में सांसारी डाकू नहीं है सांसारिक कार भी नहीं है सांसारिक रूप से कोई दुश्मन भी नहीं है तो क्या है ये आपका अपना क्रिएशन है आप खुद करने वाले हो करता हो इसलिए आपका क्रिएशन है कि वो आपने कार भी क्रिएट करी वो डाकू भी आपने क्रिएट करा या न रचना करी डाकू की रचना भी आपने करी कार की रचना भी आपने करी और बंदूक की रचना भी आपने करी यानी आपका अपना ही प्रकाश आप देख रहे हो इसलिए उसको बोलते हैं तेजस दूसरी स्थिति तेजस की और तीसरी स्थिति है प्राग्ञ की जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं हमको कुछ नहीं मालूम रहता और जब हम सो के उठते हैं बड़े आनंद में नींद आई बड़ा बढ़िया बहुत सोलिया आज तो लगता है चार घंटा सोलिया तो उस वक्त जब हम सो के उठते हैं तो हम तो है। तो उस आनंद की स्मृति लेके उठते हैं कि हम सोए थे और हमको वो आनंद प्राप्त हुआ सोने से तो वो आनंद कहाँ से आया हमारे अपने अस्तित्व से क्योंकि हम आनंद लेने के लिए जाग रहे थे हम पूरा शरीर सो गया था मन बुद्धि अहंकार सब सो गए थे लेकिन अंदर एक चीज़ जाग रही थी जो आनंद ले रही थी क्योंकि अगर वो भी सो जाती तो फिर ये आनंद महसूस किसको होता हम कहते तो बड़े आनंद से सो सोए आज मजा आ गया सोने में तो यह आनंद किसने लिया ये आनंद लेने वाला हमेशा जागता है वो कभी सोता नहीं यही प्राज्ञ है यही प्राज्ञ है जो आनंद देता है। लेकिन यह माया के क्षेत्र में होने की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप को फिर भी नहीं पहचान पाता तो ये तीन बातें जो जानता है और वो ये भी जानता है कि ये जो तीनों स्थितियां एक चौथी स्थिति के द्वारा क्रिएटेड है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों का रचयिता एक ही है और वो है चैतन्य उसी तुरे अवस्था से चौथी अवस्था तुरे शब्द का मतलब वही हो होता है चौथा उस तुरे अवस्था या उस चौथी अवस्था जो चेतन का वास्तविक आंतरिक स्वरूप या उसका जो अपना रियल एसेंशियल नेचर है वो ही इन तीनों रूप में प्रकट है जागृत अवस्था में भी चेतन का रूप प्रकट है क्योंकि तुम भिन्नता के रूप में देख रहे हो वही अपना क्रिएशन वही चेतन है स्वप्न में तुम तो अपना क्रिएशन देखते हो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है कि मेरा ही क्रिएशन है क्योंकि वहाँ वास्तव में कुछ है नहीं तुम्हारी क्रिएशन है और सोने में जब आप प्राग्य परिस्थिति के अंदर होते हो उस परिस्थिति में भी आनंद लेने वाला मस्तिष्क सो गया इसलिए विचार को सकता नहीं मन सो गया इसलिए कोई विकल्प देता नहीं बुद्धि सो गई इसलिए कोई निर्णय लेती नहीं ना लेकिन वो चेतन जागता है आप जब सो के उठते हो और जो अनुभव सो के उठने के बाद का होता है कि बढ़िया नींद आ गई कई बार हम सोते हो कि ऐसी नींद आती है कि हम करोड़ भी नहीं लेते जब उठ जाते हैं बड़े आनंद महसूस होता उस आनंद लेने वाले अगर आप समझे तो वह आनंद लेने वाला उस वक्त भी जागरा था जब आप बहुत गहरी नींद सोए थे क्योंकि आपका मन मस्तिष्क अहंकार शरीर सब सो गए थे लेकिन वह आनंद लेने वाला आपका चेतन स्वरूप अभी भी जागरा था इसलिए उसको हम बोलते हैं प्राग्ञ तो तीन स्थितियाँ हैं विश्व तेजस और तीनों परिस्थितियाँ इन तीनों परिस्थितियों का जनक एक ही इन तीनों परिस्थितियों के रूप में वही चेतन प्रखर है ये जब जानते हैं यही ज्ञान है किंचित ज्ञान इस बात को जैसे आप जान लो इस गहरे ज्ञान को जान लो दृतदायी बामे लोकस है ना जो द्वैत के रूप में वही चैतन्य है बावें लोग यानी जो सपने में हम देखते हैं वो भी वही है और जो तम के रूप में है ना गहरे नींद में जो अंधकार अन, के रूप में हम जो अनुभव करते हैं वो अनुभव करता भी वही है ये तीनों बातें एक ही स्रोत से निकली हैं जब हम ये जान लेते हैं तो विश्वादि भैरवम रूपम तब हमको ये संसार भैरव रूप दिखाई देने लग जाता है विश्वादि भैरवम रूपम ज्ञातवानंत प्रकाश भ्रत ये पूर्ण उस आध्यात्मिक के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है तो जैसा कि हमने पिछली बार तय करा था कि अंतिम पंद्रह मिनट का समय अपन इस बात के लिए रखेंगे कि हम इंटरेक्शन करें जैसे कोई बात आपस में आप सब चर्चा करें या मैं आपसे चर्चा करूँ पिछली बार ये निर्णय लिया गया था कि अब से हम ये कार्यक्रम को पंद्रह मिनट पहले समाप्त कर दिया करेंगे कि ये जो हमारा जो चर्चात्मक कार्यक्रम है इसको अपन पंद्रह मिनट छोटा कर देते हैं इससे फ़र्क यही पड़ेगा कि ये जो हमारी पढ़ाई का जो समय है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा महीना दो महीना आगे खिसक जाएगा लेकिन इससे हमारी इंटरेक्शन बढ़ जाएगी इसमें हम चाहते हैं कि अपन दस मिनट ऐसी बातें करें जो मन में कभी प्रश्न उठे आज अगर अपन एकाएक तैयार नहीं भी हो तो अगली बार से लेकिन हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको या तो हम अपने पास एक कागज़ पेन पर पे नोट करें ताकि अपन उन पे चर्चा कर सके आगे चल के दूसरा हम इसमें जो धारणाएं हैं उनमें से कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो हम यहाँ पे व्यवहारित रूप से कर नहीं सकते जैसे आकाश में ताकना है तो हमको बाहर ही जाना पड़ेगा यहाँ पर तो देख नहीं सकते तो कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं अपन उन धारणाओं को छाँट लेंगे कि हम इन इन धारणाओं का प्रयोग आश्रम में कर सकते तो उनका एक सांकेतिक रूप से कम से कम पाँच मिनट का प्रयोग अपन यहाँ आश्रम में करें सामूहिक रूप से करें सामूहिक का बल बहुत ज़्यादा होता है हम जो अकेले करते हैं उसके तुलना में जब हम सामूहिक रूप से भले ही दस जने हो पाँच जने हो उससे कोई दिक्कत नहीं जब हम उस सामूहिक रूप से वो करते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है उसमें हमारी सहभागिता बहुत आसानी से स्वीकार हो जाती है तो हम ये कोशिश करेंगे 5 मिनट कोई सी ऐसी धारणा उन धारणाओं को अपन टिक मार कर लें कि जो जो धारणा है हमको यहाँ पर करना संभव है छोटी छोटी चीज़ें भी अपन उपलब्ध कर सकते हैं जैसा अपन कहते हैं एक, एक संगीत बजाया और वो धीरे धीरे धीरे धीरे लीन होता चला गया तो बाहरी संगीत लीन हो जाएगा लेकिन हमारे मन में फिर भी बचता रहेगा और उसके साथ में वो संगीत कहाँ चला गया अनंत में और वो हमारा मन भी उस अनंत में उसके साथ चला जाएगा तो वैसी धारणाएँ हम यहाँ कर सकते बहुत आसानी से खाली एक छोटा सा कोई वाद्य यंत्र चाहिएगा कि ऐसे व्यवस्थित करना जिसका एक तार बजाए आपने सब लाइट वाइट बहुत डिम कर दो एक तार बजाए वो गहन से बजेगा और वो उसके वाइब्रेशन करीब आधा मिनट एक मिनट तक चलेंगे लेकिन वो कब बंद हो जाएंगे और कब हमारे मन के अंदर चालू हो जाएंगे हमको ही नहीं पता लगेगा सीधी सीधी बात अगर आनंद से उसको ध्यान से सुबते जाएंगे तो धीमे महीने होते होते होते होते हमको ये नहीं पता लगेगा कब बंद हो गया लेकिन वो मरने के पहले यानी वो खत्म होने के पहले हमारे मन को भी अपने साथ ले जाएगा उसी अनंत यात्रा पर जहाँ पर से हम आए हैं और जहाँ पर हमको जाना है उस यात्रा पर हमारे मन को पहले ले जाएगा तो ऐसी ऐसी धारणाओं को हम यहाँ पर व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं इसमें आप सबके सुझाव भी आमंत्रित हैं कि हम इसको और कैसे तरीके से करें ताकि क्योंकि मेरी अपनी एक सीमा है अपन सब लोग जब मिल बात करेंगे तो कुछ ना कुछ नई अवधारणा या कोई नया तरीका या कोई नया उपक्रम भी सामने आ सकता है तीसरी एक बात विचारनी थी कि अठारह तारीख को गुरु पूर्णिमा है सॉरी अठारह तारीख को राखी है उस दिन में गुरुवार है तो उस दिन गुरुवार को कार्यक्रम रखना पाना संभव नहीं है क्योंकि हर कोई राखी में संध्या के समय में व्यस्त रहेगा और चूंकि गुरुवार का दिन ही आ रहा है इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है कि उसको उसके पहले मंगलवार या बुधवार को रख लिया जाए तो इस बारे में अंतिम निर्णय पर अगले गुरुवार को लेंगे लेकिन उस उसमें अपना अपना प्रस्ताव आप सब जन बता दें कि अपन उसको किस दिन शिफ्ट कर लें कि आप सबको सुविधाजनक रहे अपन उसको मंगलवार बुधवार कर सकते हैं या उधर शुक्रवार को भी कर सकते हैं एक दिन आगे बढ़ा सकते हैं तो वो आप देख लीजिएगा कि आप, अगर अधिकतर लोगों को जो सुविधाजनक लगे अपन उसको डेट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अपना कार्यक्रम भी हो जाए वो सप्ताह पूरा व्यर्थ नहीं जाए पंद्रह दिन की गैप हो जाएगी अपने पास तो उस चीज़ पर विचार करना है तो आप जैसा भी हो मेरे को आप अगली बार अपन निश्चित रूप से एक अंतिम निर्णय ले लेंगे क्योंकि अगली बार बस एक ही गुरुवार आएगा बीच में उसके बाद जो तो राखी आ जाएगी अगले आज से चौदह दिन बाद राखी है आज चार तारीख अठारह को राखी तो वो निर्णय लेना है आज तो पे पे अभी तो अपने डिस्कस नहीं करी है आप तो वैसे तो छोटी सी है एवं दुर्निशा कृष्ण पक्षा गमे चिरम यानी इसमें कृष्ण पक्ष की जो अंधेरी गहनतम अंधेरी रात्रि है उसमें हम अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करें लेकिन ये धारणा जो उन्होंने बताई गई है ये वास्तव में फिर छत पर खड़े होकर करने की है कि कृष्ण पक्ष हो चंद्रमा दिखाई न दे गहन आकाश दिखाई दे और उस समय हम आकाश पर गहरे अंधकार पर ध्यान करें और इस बाहरी अंधकार से ध्यान हटाते हुए इस आंख के सामने जो भैरव रूप की कल्पना करें कि पूर्ण ब्रह्मांड शिव रूप से विशाल रूप से मेरे सामने खड़ा है पर इसके लिए धरना के लिए निश्चित रूप एक अंधेर काली रात्रि में ऊपर डार्क प्रूफ बना हाँ डार्क प्रूफ बना के कर सकते हैं डार्क प्रूफ बना के कर सकते हैं अच्छा इसके और भी कई धारणाएं जो श्वास की धारणाएँ जो आप आते थे उनके पहले की हैं वो तो उनको भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं वो तो उसमें बुकलेट में पढ़ ही सकते हैं अभी में धारणा तक अपन ने प्रिंट आपके पास है सबके पास जो प्रिंटेड मटेरियल दिया हुआ है इससे टोटल एक सौ बारह धारणाएँ में से अड़सठ प्रिंटेड हैं और अगली कुछ प्रिंट अगले हफ्ते में दे देंगे आपको हाँ एक सौ बारह धारणाएँ हैं ध्यान और नींद में वो फर्क है जो माया और बिना माया के फर्क हैं माया और माया के क्षेत्र से फर्क जैसा नींद जो है वो है अशुद्ध है अधने माया के क्षेत्र में वो घनघोर माया के क्षेत्र में शुद्ध रूप से चैतन्य भी है लेकिन माया की वजह से उसका स्वरूप उजागर प्रकट नहीं है और शुद्ध जो ध्यान है वो भी वही शुद्ध चैतन्य है लेकिन वो माया से परे हो जाता में भी तो तो है नींद पड़ता है नींद में इसीलिए उसको प्राग्ञ बोलते हैं क्यों जानने वाला बाला बाला। जानने वाला है लेकिन माया के क्षेत्र में माया से मुक्त नहीं है जानने वाला जब वो माया से मुक्त होता है तो फिर वो योग हो जाता है वो शैभाव हो जाता है अलर्ट है? अलर्ट हर जगह रहना चाहिए एक्चुअली क्या है कि हम विचारों के साथ और प्रतिक्रियाओं के साथ बह जाते हैं ये सत्य है जैसे किसी ने हमको कुछ बात कही जो पसंद नहीं आई तो अंदर से एकाएक क्रोधित हो जाते हैं किसी ने बात मनमाफी कह दी तो एकाएक अंदर से खुश हो जाते हैं ये प्रतिक्रियाएँ हैं हमारे साथ में और उसी के साथ में हम हमारा व्यवहार भी फिर उसी के अनुकूल होने लग जाता है तो इस पर अगर हम नियंत्रण कर सकें वही ध्यान है वही एकाग्रता है एकाग्रता का मतलब है कि कभी भी हम एक क्षण के लिए न भूलें कि ये भी शिव हो और मैं भी शिव हूँ और सब कुछ शिवमय है क्योंकि जैसे ही हम भूलते हैं वैसे ही हम प्रतिक्रिया और लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं या फिर दोस्त यारी में या मीठा खट्टा तो फर्क शुरू हो जाता है ये सारा फर्क शुरू बाहर से भरे करो आप जैसे मित्र आया तो उसके गले मान डाल के व्यवहार करो कोई बुरा व्यवहार करने आया तो आप उसके साथ डांटो लेकिन आपके अंदर से ये भाव क्षण भर भी न जाए कि ये शिव है तो बस यही जागरूकता जागरूकता के सर्वोच्च स्तर है जहां पर कि हम सांसारिक व्यवहार करें सब करें जो अपन अपने बच्चों से अपने मित्रों से अपने पत्नी से या अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से जो व्यवहार करते वो करें जो भी साधारण व्यवहार करते करें उसमें हमको बाहरी रूप से कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमको मित्र आए तो पैर छुए कि भैया भगवान आ गए ऐसा कुछ नहीं है ना सामान्य व्यवहार जो करते हैं वही करें लेकिन हमारे दृष्टि से ये बात उझल न हो कि बस और शिव ने जो रूप घड़ा है मेरे को इसलिए पसंद नहीं है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से यह रूप घड़ा या कुछ ऐसा रूप घड़ा है जो बहुत पसंद है तो शायद मेरा कुछ कर्म ऐसा था जिसकी वजह से अच्छा रूप घड़ा है बस लेकिन दोनों परिस्थितियों में शिव ही है जिसने बिना बिना रूप घड़ा है वो बात अगर हृदय में न विस्मृत हो भूलि ना जाए तो वही अवेयरनेस सोते समय भी सोते समय यानी नींद लगने के पहले विचार देखो क्या होता है नींद आना एक सेकंड में नहीं होता है नींद आना स्तर की बात होती है यानी अगर आप इसकी बायोलॉजी और साइंस के हिसाब से भी बात करें तो ब्रेन की एक्टिविटी ग्रेजुअली कम होती है और एक स्तर पे आके आंखों की गति बहुत तेज हो जाती है उसको रिपिड आई मोमेंट बोलते हैं और उसके बाद में आंखों की गति शांत हो जाती है उसको नॉन रेपिड आई मोमेंट बोलते हैं तो आर और एन दो तरह की नींद होती है तो नींद के कई स्तर रहती हूँ सबसे पहले जाग रहे हैं फिर ड्राउजी होते हैं फिर उसके बाद में हम उस स्वप्नलोक में जाते हैं उसके बाद में नींद आ जाती गहरी तो हम जब ट्रांजिशनल पीरियड में हैं यानी कि जब उस किनौर पर हैं जहाँ अभी तो नींद नहीं आई है ना जिसे कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप सोने गए और पाँच मिनट में किसी ने आवाज़ दे दी अरे भाई साहब तो आप किस गए थे क्या तो आप क्या बोलते नहीं नहीं बस नींद लगने वाली थी उस समय में आप सोए नहीं थे लेकिन विचार मुक्त तो हो गए थे योगी उस समय के प्रति जागरूक रहता है कि मेरे को कैसे नींद में जाता हूँ मैं खुद देखूँगा उस समय वो अपने मन बुद्धि अहंकार से अलग होके चैतन्य रूप हो जाता है क्योंकि वो चैतन्य तो सोने वाला ही नहीं ना चैतन्य तो घेरी न जाता है जब भी नहीं सोता वो चैतन्य रूपता का आप धीरे धीरे धीरे धीरे अपने में बोध पैदा होता चला जाएगा क्योंकि जब आप कहोगे कि मैं सोते हुए अपने आप को देखना चाहता हूँ तो उस समय आप ध्यान कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जब है ना क्या होता है कि विचार बहुत धीमे हैं से कम होने लगते हैं और जब विचार कम होते हैं उस समय अगर अपन जागरूक रहे अंदर से ये शरीर सो रहा है ये देखो मन विचार मुक्त हो रहा है देखो मस्तिष्क शांत हो रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ है ना तो जब हम अपने आप को इससे थोड़ा सा विलक कर लेते तो पर ये बड़ा अच्छा लगा कि आज अपन सब कुछ न कुछ बात करी तो इंटरेक्शन जरूरी है और उसकी डेट तय कर लेंगे अपन अगले हफ्ते तक अगले गुरुवार को सब अपना अपना प्रस्ताव लेके अगले गुरुवार को फाइनल कर लेंगे 18 तारीख को राखी है वो उस दिन गुरुवार है बीच में अगला एक और गुरुवार आने वाला है 11 तारीख को तो उस दिन अपन फाइनल कर लेते हैं तो 18 के बजाय उसको 17 को कर दें 16 को कर दें या उन्नीस को कर दें इस बारे में जो जैसा कहें अपन उस दिन कर लेंगे कार्यक्रम सबको एस कर देंगे कि भाई इस दिन कार्यक्रम रहेगा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 तो थोड़ी देर चालू रह इस पे कुछ डाटा रिकॉर्ड करना